अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ षष्ठ मंत्र का विचार प्रारंभ होना है प्रकारांतर से श्रुति ब्रह्म का ही दुर्विज्ञ होने के कारण शब्दांतर से प्रकारांतर से प्रतिपादन कर रही है यिन दे इत्यादि पंचम मंत्र में उत्तम अधिकारी के लिए अनुष्ठ साधन परित्याग पूर्वक ज्ञान के अंतरंग साधन का उपदेश किया तमेक जानथ आत्मा अन्या वाचो इमुचथ अमृत सेतु से जिज्ञासु दो प्रकार के हैं विचार समर्थ जिज्ञासु विचार असमर्थ जिज्ञासु तो विचार समर्थ जिज्ञासु को तो जब कर्म फलभूत जो अध्यस्थ पृथ्वीलोक से लेकर के दिवलोक पर्यंत संसार है इसके प्रति विवेक पूर्वक वैराग्य हो जा तो फिर नास्ति अकृत कृतन के अनुसार अकृत मोक्ष कृत से प्राप्त नहीं होता ज्ञान से प्राप्त होता तो अकृत मोक्ष के साधन ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार के अंतरंग साधनों को अपनाना चाहिए ये विवेकपूर्वक वैराग्य संपन्न साधक के लिए विचार समर्थ साधक के लिए साधन बताया श्रवण मनन निधिध्यासन और जो वह साधन चतुष्टय संपन्न तो है लेकिन परिपक्व साधन चतुष्टय जिसके अंदर नहीं है विवेक की भी कमी है तो वैराग्य की भी कमी है प्रथम साधन ही न्यून रहेगा तो उसके कार्यभूत उत्तर उत्तर साधन में भी न्यूनता आएगी इसलिए क्या होगा कि उसे फिर आत्मनात्म विवेक ठीक से न होने के कारण तम पदार्थ विवेक तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विचार संभव नहीं हो पाएगा उससे तो उसके लिए फिर उपासना रूप साधन बताया जा रहा है क्रम मुक्ति का क्रम मुक्ति फलक ओंकार उपासना रूप साधन जो पूर्व में बताया था उसी का प्रकारांतर से निरूपण किया जा रहा है या तो विचार पूर्वक साक्षात्कार या तो भावना ये दो साधन हैं जिज्ञासु को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्म एक साक्षात्कार प्राप्त करने के तो इन्हीं का प्रकार अंतर से निरूपण हो रहा है तो ष्ट मंत्र ध्यान रूप साधन को बताने के लिए <coughs> भावना रूप साधन को बताने के लिए है <coughs> तो छठवे मंत्र का उच्चारण कर लै आरा रथना भो संहता यत्र नाड्य स एक चरते बहुधा जायमानः ओम ध्याथ आत्मा स्वस्ति वह पारा तमस पर भौ इतना दृष्टांत है और दाष्टान्त को बताने के लिए हैं संहता यत्र तीन पद दार्टान को बताने के लिए है तीन पद दृष्टांत को बताने के लिए है दृष्टान्त है रथ नाभि और का रथ नाभि आश्रय हैं रथ नाभि से संलग्न होते हैं रथ चक्र के जो अरे जब तक रथ चक्र की नाभि के साथ अरे संलग्न है नाभि के आश्रित है तभी तक वे रथ से जुड़े हुए रहते हैं और यदि रथ चक्र की नाभि से अरुण का संश्लेष विच्छेद हो जाए संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर रथ के साथ संलग्न रहना आरों का नहीं बन पाता तो जैसे ईव शब्द है यथा अर्थ में तो आरा ईव रथनाभो इसमें ईव का अर्थ है यथा रथनाभो आरा समर्पिता ऊपर से समर्पिता पद का अध्यार करिए तो इसका अर्थ निकलेगा जैसे रथ चक्र के अरे रथ चक्र की नाभि से संलग्न हैं उसके आश्रित हैं नाभि आश्रय हैं अरे आश्रित है ये दृष्टांत है ऐसे दार्टान्त में ये जो प्रकृत चेतन पुरुष है सबकी अंतरात्मा उसका स्थान है इस कार्यक्रम संघात में अध्यात्म में हृदय तो दृष्टांतगत ना भी स्थानीय है हृदय और अरा स्थानीय है नाडिया इसलिए तथा युवा शब्द का अर्थ है यथा यथा शब्द के द्वारा अपेक्षित तथा का अध्यय होगा तो तथा यत्र यड़्य संहता ऐसा अनुय करिए तो तथा यानि रस चक्र के अरो अरे जैसे नाभि से नाभि में आश्रित है ऐसे ही यत्र यानि यृदय यत्र ये नाम हृदय का परामर्शक है तो शरीर के अंदर जितनी भी नाडियां हैं कितनी नाडियां हैं तो प्रश्न उपनिषद में इसी मंत्र की व्याख्या के अवसर पर बताया गया कि बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ दो नाड़ियाँ हैं और उन सब की सब नाड़ियों का संबंध ये न प्रकार हृदय के साथ है हृदय आश्रित है वे सब नाड़ियाँ प्रधान नाड़ियाँ हैं 101 फिर शाखा नाड़ियाँ फिर प्रशाखा नाड़ियाँ ऐसे सब मिल कर के उतनी हैं लेकिन वे शरीरस्थ सारी की सारी नाड़ियाँ हृदय आश्रित हैं इसे समझाने के लिए दृष्टांत हैं रथ चक्र के अरे तथा नाभि का तो नाभि रथ चक्र की नाभि आश्रय हैं उसके आश्रित हैं जैसे अरे ऐसे ही शरीरस्थ समस्त नाडियां जिस हृदय से संगत है यानी जिस हृदय में संप्रविष्ट हैं संलग्न है हृदय आश्रित है तो यत्र शब्द के द्वारा अपेक्षित तत्र का अध्याय करिए तो यत्र शब्द से परामृष्ट जो हृदय है उसी का परामर्शक होगा अध्यारित तो तत्र पद तो तत्र यानी तस्मिन हृदय और इस तत्र के तत्र का अन, तत्र के साथ ही अन्वय करना अंत पद का स एषो अंत चरते यहाँ पर जो अंत शब्द है उसका अन्वय है तत्र के साथ तो तत्र अंत स एस चरते और स एस का विशेषण है बहुधा जायम बहुधा जायम स एष तत्र अंत चरते ऐसा एक वाक्य होगा तो अर्थ निकलेगा स एष ये सरोनाम होने से प्रकृत दिव्य पुरुष के परामर्शक होंगे जिसे देवलोक, अंतरिक्षलोक पृथ्वीलोक तथा तो समस्त इंद्रियों के साथ मन का अधिष्ठान बताया ये पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि में और जिसे तमेव एकम जानत आत्मनम से आत्मरूप से जानने के लिए श्रुति ने कहा वह जो विज्ञेत्न रूपे न पूर्व मंत्र में प्रदर्शित दिव्य पुरुष है अक्षरपुरुष है उसके परामर्शक हैं स ए स, ये सर्वनाम तो वह दिव्य पुरुष कहाँ है इस अध्यात्म में तो कहते हैं तत्र अंत चरते तो तत्र यानी हृदय अंत चरते तो हृदय के अंदर विद्यमान है चरते का अर्थ है वर्तते विद्यमान है और हृदय के अंदर है सभी बुद्धिवृत्तियों का साक्षी बनकर के वह हृदय में अवस्थित है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट भगवान कहते हैं ना। गीता का इस श्लोक का उपदेश करते समय अहम इस सर्वनाम का जो अर्थ है वो यहाँ पर स एस इन सर्वनामों से ग्राह्य है वही तो यो पृथ्वी चांतरिक्षम में यस्विन औरतम शब्द से ग्राह्य है गीता का यह श्लोक बोलते समय जो अहम ये सरो नाम का अर्थ है अहम यानि भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहा है और वे कहते हैं मई सर्वाणी भूतानि और इस मंत्र ने भी कहा हैं यर्वानी भूता यस्मिन पृथ्वी देव हो पृथ्वी चांतरिक्षम मन सह प्राण सर्व और भगवान कहते हैं मेरे में ये सारा संसार है मैं ये सर्वानी कहो या देव पृथ्वी आदि जिसमें हैं वो कहो इसलिए हृदयस्थ हैं परमात्मा तत्र अंत स एस चरते अर्थ वही सभी प्राणियों के हृदय के मध्य में बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में विराजमान है विद्यमान है लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि अध्यात्म में अंतकरण उपाधि वाला होने से उस उपाधि के साथ उसका आविद्यक संबंध है अंतकरण का तीन के साथ अलग अलग संबंध है ना प्रमाता के साथ अनेचिदाभास के साथ सहज संबंध साक्षी के साथ भ्रांतित संबंध और देह के साथ कर्मत संबंध किसका अंतकरण का अंतकरण का अंतकरणस्थ साक्षी के साथ भ्रांति से अंतकरण उसी में अध्यस्त है ना उसे कहा जाता है बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य और जीव का वाच्यार्थ है बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य बुद्धि और बुद्धिस्त चिदाभास तो ये जो बुद्धि है इस बुद्धि का अपने अधिष्ठान के साथ भी संबंध है अपने में स्थित चिदाभास के साथ भी संबंध है और बुद्धि का शरीर के साथ भी संबंध है लेकिन तीनों के साथ एक ही संबंध नहीं है जैसे एक व्यक्ति का सभी के साथ एक ही संबंध नहीं होता वह व्यक्ति अपने माता पिता की दृष्टि में पुत्र है पिता के साथ उसका संबंध है स्वपितृत्व बहन के साथ स्व स्वस तो भाई के साथ भ्रातृत्व ये अलग अलग संबंध है ना ऐसे अंतकरण का चिदाभास के साथ सहज संबंध और साक्षी के साथ अविद्यक संबंध है भ्रांति संबंध है शरीर के साथ प्रारब्ध जब तक है तब तक है तो प्रारब्ध है कर्म इसलिए कर्म संबंध कहा जाएगा तो साक्षी स्वतः अंतकरण के जो धर्म हैं इच्छा क्रोधादि इनसे रहित है निर्विकार हर हैं हर्षादी विकार उसमें नहीं है स्वतः लेकिन अपने में अध्यस्त अंतकरण का जो हर्ष क्रोधाधि विकार है वह भ्रांति से साक्षी में आरोपित होगा और साक्षी भी जब तक उसमें आरोप है तब तक वैसा ही प्रतीत होगा जैसा अंतकरण होगा अंतकरण हर्षात्मक विकार से युक्त हैं तो साक्षी भी प्रतीत होगा हर्षयुक्त अंतकरण यदि क्रोध रूप विकार से विकृत हैं तो साक्षी भी क्रोधी प्रतीत होगा अंतकरण के क्रोध रूप विकार का आरोप साक्षी में भी होगा अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों का आरोप अधिष्ठान में होता है ना? अन्योन्य धर्मांश अध्यस् भाष्य में अध्यात्म भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा न अन्योन अन्योन्य धर्मान अन्नियात्मकता अन्नधर्माश्च अध्यस्य अहमद ममेद <coughs> नैसर्गीको अयम लोक व्यवहार तो अंतकरण के अनेक विकार हैं वह किसी न किसी विकार से युक्त होकर के ही रहता है अंतकरण निर्विकार नहीं रहता निर्विकार होगा जब तुरय अवस्था में पहुंचेगा उससे पहले तक तो उसमें कोई ना कोई विकार जरूर रहेगा और जो विकार आया उस विकार से युक्त प्रकट हुआ ये माना जाता है तो अंतकरण हर्षित हुआ तो माना जाता है कि अंतकरण अधिष्ठान चैतन्य भी हर्षित हुआ अंतकरण में यदि क्रोध हुआ तो उसका आरोप साक्षी में हो करके क्रोधी हुआ ये माना जाता है इसलिए कहते हैं बहुधा जायमान बहुधा यानि अनेकधा और वो अनेक प्रकार किसके कारण है उसकी उपाधिभूत अंतकरण के अनेकों धर्म होने से जिस जिस धर्म से युक्त अंतकरण जिस जिस समय होता है उस उस समय यह आत्मा भी उन धर्मों से युक्तसा प्रतीत होता है इसलिए उसे कहा श्रुति कह रही है बहुधा जायमान हृदय में किस प्रकार रहता है वो ये कहा कि तत्र अंत स एस चरती यानी रहता है तो किस प्रकार रहता है एक भाव में रहता है तो कहते एक भाव में नहीं रहता क्योंकि जहां वो रह रहा है वहीं पर अंतकरण रूप उपाधि भी रहती है हृदय में अलग अलग कर्णों का अलग अलग गोलक है ना? तो अंतकरण का गोलक है हृदय तो हृदय इस शरीर में अलग अलग गोलक है तो हृदय है अंतकरण का गोलक और वहीं पर यह प्रकृत अक्षर पुरुष भी है स शब्द से ग्राह्य हृदय में वहीं पर उपाधि भी है तो जैसे स्फटिक लाल न होता हुआ भी जपा कुसुम की सन्निधि में जपा कुसुम की लालिमा माँ स्फटिक में आरोपित होती हैं और कहलाता है लोहित स्फटिक उस समय भी सफ़ेद होने पर भी लोहित स्पटिक कहलाता है ऐसा व्यवहार होता है ऐसे अंतकरण रूप उपाधि के पास में ही उसी के गोलक में ही यह प्रकृति चैतन्य रहता है अध्यात्म में इसलिए अंतकरण उपाधि जैसी जैसी प्रकट होती है जिन जिन धर्मों से युक्त तया प्रकट होती है तो माना जाता है कि साक्षी भी वैसा वैसा ही हो रहा है इसलिए ये विशेषण है बहुधा जायमान तो स एषो अंत चरते बहुधा जायमान का अर्थ हुआ अंतकरण के तत्त धर्मों से विशिष्टतया यह साक्षी अंतकरण क्या नाम हृदय में हृदय के अंदर अनेकों रूप से रहता है जैसा जैसा अंतकरण होगा ऐसा ऐसा रहेगा जैसे जपा कुसुम है स्फटिक के पास में तो दिखेगा लाल पीला पुष्प है तो पीला हरा पुष्प रखा तो हरा नीला रखा तो नीला तो जैसा जैसा स्फटिक के समीपवर्ती पदार्थ का रूप होगा उन उन रूपों से युक्त स्पटिक दिखेगा उन रूपों से वस्तुतः युक्त नहीं होगा खाली दिखेगा ऐसे यह प्रकृत दिव्य पुरुष भी अध्यात्म में हृदयस्थ जब होता है तो हृदय में स्थित अंतकरण रूप उपाधि के धर्मों से युक्त अनेकों धर्मों से युक्त तया प्रतीत होता है ये दिखाने के लिए बहुधा जायमान ये विशेषण है तो स यशो अंतरते बहुधा जायम तो ऐसा जो है प्राणी प्राणिमात्र के हृदय में बुद्धिवृत्ति के साक्षी के रूप में स्थित और अंतकरण के अलग अलग धर्मों से युक्त युक्तया भास्मान उसी का ध्याय चिंतायाम धातु से ध्याय बना का मतलब ध्यान करो आचार्य शिष्यों को कह रहे हैं हे शिष्यों हे जिज्ञासो तम ध्याय तो वो उसको कैसा ध्यान करे तो आत्मानम वो मैं हूं न कि ये कार्यक्रम संघात अनात्मा जो उपाधि है वो मैं नहीं हूं अपितु तो अंतकरण के अलग अलग धर्म जिस पर आरोपित होने से वह स्फटिक के तरह तत्द अनेकों धर्मों से प्रगटसा हुआ प्रतीत हो रहा है चेतन स्वतः उन धर्मों से रहित है। वो मैं हूं तम आत्मानम ध्याय था के बाद में है ना आत्मानम तो आत्मानम ध्याय तो उसे आत्मा के रूप में यानी अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में मैं के रूप में ध्यान करो उसका अहंग्रह चिंतन करो तो सीधे सीधे यदि उसे मैं के रूप में ग्रहण करने की योग्यता आपकी बुद्धि में नहीं है तो फिर क्या करो कि ओम इतव ध्याय तो ओम इतव यानी ओंकार आलंबना संत ओम इतव का अर्थ है ओंकार आलंबना संत तो पूर्व में जो तृतीय चतुर्थ मंत्र में रूपक के माध्यम से प्रणवो धनु शरोहात्मा इत्यादि से बताया गया धनुर्ग्रहित्वा धनुर्गृहत्वापनिषदम महास्त्रम तो वो जैसी कल्पना है रूपक की उस कल्पना के माध्यम से ओंकार का आश्रय लेकर के ओंकार आलम्बना संत लेकिन ओंकार ही ध्येय नहीं है ओंकार का तो आश्रय लेना है और ध्यान करना है फिर ओंकार का अर्थ के रूप में ओंकार के अर्थ के रूप में प्रतियमान जो दिव्य पुरुष उसका आत्म रूप से ओंकार को माध्यम बना करके तो ओम इतव का अर्थ हुआ कि ओंकार आलंबन ले करके उसका आत्मा के रूप में ध्यान करें तो क्या हाँ तो साक्षी का ध्यान है तो साक्षी में आरोपित तो अंतकरण के धर्म है स्वतः निर्विशेष है इतना विवेक रखा जाएगा हाँ हाँ नहीं साक्षी भी तो निर्विशेष ही है साक्षी तो अंतकरण के धर्मों से स्वतः युक्त नहीं है उसमें अंतकरण के धर्म आरोपित है जैसे स्पटिक जपा कुसुम की सन्निधि में भी सफेद ही है लाल नहीं है लाल दिखता है तो ऐसे अंतकरण उपाधि के रहते हुए भी जो स्वतः उन अंतकरण किए धर्मभूत हर्षादि से रहित है स्वतः और अंतकरण रूप उपाधि की सन्निधि से उसमें हर्षादि विकार प्रतीत हो रहे हैं लेकिन अंतकरण उपाधि के रहते हुए भी केवल उसको विवेक से उपाधि रहित करके देखते हैं इतना तो ध्येय का विवेक करने का तो ध्यान के लिए भी सामर्थ्य जरूरी है नहीं तो ध्यान नहीं किया जाएगा तो इतना तो विवेक करना पड़ेगा कि स्वतः वह निर्विशेष है हर शादी विशेषताओं से रहित है अंतकरण उपाधि के कारण उसमें आरोपित हर शादी हैं जिसमें और स्वतः हर्षादी विशेषताओं से रहित निर्विशेष पुरुष है वो मैं हूं तो ये परम पुरुष का ध्यान होगा तो यही परम पुरुष का ध्यान त्रिमात्र ओंकार के आलम्बन से करने वाले को ब्रह्मलोक में प्रश्न उपनिषद ने जो कहा ब्रह्मा जी से ब्रह्म साक्षात्कार होगा जिसका ध्यान किया है उसी का साक्षात्कार होगा ईक्ष कर्म व्यपदेश अधिकरण है ना एक उसमें ब्रह्म सूत्र में भी यही कहा गया है कि यहाँ जिसका ध्यान किया वहां पर जाकर के उसी का साक्षात्कार होगा तो यहां ध्यान निर्विशेष का करेंगे तभी निर्विशेष का साक्षात्कार होगा उपाधि के कारण सविशेषता प्रतीत हो रहा है जो वह स्वतः निर्विशेष है वो मैं हूँ स्वतः निर्विशेष जो है ऐसा ध्यान ओंकार आलम्बन लेकर के करो ऐसा आचार्य ने शिष्यों को कहा जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना सर्वज्ञा श्रुति बता रही है सर्वज्ञ कल्प श्रुति है तो श्रुति को तो इतना मालूम ही होता कि ऐसा करते करते इस जन्म में भी ज्ञान होगा तो कहती वो सद्यो मुक्ति का भी साधन है लेकिन सद्यो मुक्ति के साधन के रूप में नहीं बताया हम न मुंडक में न प्रश्न में मुंडक है व्याख्या प्रश्न है व्याख्यान न व्याख्या ग्रंथ में यानी मूल ये हैं व्याख्यान वो है न तो मूल में न तो व्याख्यान में क्रम मुक्ति का ही साधन बता रही है श्रुति हाँ ये ये निश्चय नहीं हुआ ध्यान चिंतन ऐसा कर रहा है और चिंतन करते समय भी साथ में उसका ये निश्चय रहता है कि ये तम इत प्रेत्य ये तम यानी ध्येय जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ यही मैं बनूंगा अभि संभवितामी हाँ ये लिखा है ओ भविष्य काल में अभि संभवितास्मी कब तो इत प्रेत्य ये उपासक शरीर से उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जा कर के फिर मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं वही उसी रूप से अभिव्यक्त हो जाऊंगा ब्रह्म बनूंगा उसको उपदेश, उपदेश तो होगा लेकिन अंतकरण में ऐसा प्रतिबंध है सभी तत्वों से सुनकर के निर्विशेष ही मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं कर पाते जिनके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है ज्ञान की उत्पत्ति में उन्हीं को ज्ञान होता है नहीं तो वो प्रतिबंध बना रहता है तो थोड़ा भी भेद रहेगा ना जो उधरम अंतरम कुरु थे अथ तसे भयम भवती श्रुति कहती है, तो थोड़ा भी भेद रहता है तो श्रुति देख रही है क्रम मुक्ति की साधन के रूप में जो जो भी उपासनाएं बताई हैं ये समझना कि श्रुति को सुनिश्चित है कि उस क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासनाओं के अधिकारी का चित्त मनुष्य शरीर में निर्विशेष के साक्षात्कार योग्य है नहीं निर्विशेष का संस्कार अर्जित कर सकता है यहाँ और निर्विशेष का संस्कार अर्जित करके साक्षात्कार वहाँ होगा यहाँ केवल संस्कार अर्जित करेगा चिंतन से चिंतन से वृत्ति वैसी बनेगी वो प्रयत्न से बन रही है इसलिए तो उपासना है और लेकिन वृत्ति जैसी बनेगी वैसा संस्कार बुद्धि में पड़ेगा तो निर्विशेष का मैं के रूप में चिंतन कर रहा है तो निर्विशेष का मैं के रूप में संस्कार पड़ेगा लेकिन भेद का संस्कार श्रुति कहती है जो स्थूल संस्कार है वो काफी शिथिल पड़ेगा लेकिन बाधित नहीं होगा वो तो साक्षात्कार से बाधित होगा वो अल्प भेद का संस्कार रहता है इतनी योग्यता है तो सामने वाले की योग्यता दिख रही है श्रुति को इसलिए तो उसे सर्वज्ञ कल्पा कहा जाता है इसलिए जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं बताई गई है वह अहंग्रह उपासना करता रहे जितना जा ज़्यादा ज़्यादा करता रहेगा संस्कार दृढ़ होगा शरीर छूटेगा वहाँ जा कर के जल्दी ही ब्रह्मा जी से एक उपनिषद का ही स्वाध्याय करके अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा किसी का संस्कार थोड़ा न्यून है तो और एक दो उपनिषदें पढ़नी पड़ेगी वहाँ भी मनन निधि ध्यास भी करना पड़ेगा इसलिए उपासना में शिथिलता आएगी ये नहीं कहा जा सकता जीवन मुक्ति का आनंद वहाँ पर जल्दी लेना है जल्दी संस्कार ज्ञान प्राप्त करना है तो यहाँ संस्कार दृढ़ करना पड़ेगा तो वहाँ ब्रह्मा जी के समीप में स्वाध्याय में बैठने को भी मिलेगा और एकाध उपदेश से ही ज्ञान होगा इसलिए उपासना में ढीला धिल, ढीलापन नहीं लाना है लेकिन ये कहो कि ऐसा करते करते किसी न किसी को साक्षात्कार भी होगा तो फिर वो सद्यो मुक्ति का साधन हो जाएगी उपासना वो तो पहले ज्ञान कोटि में आएगा वो उसके लिए तो तमे ये कम जान था आत्मान अन्य अवाचो विमुंच था वो है उसके लिए ओंकार आलम्बन की आवश्यकता नहीं है उसे सीधा सीधा बिना ओंकार आलम्बन के जो साक्षी है उसका मय के रूप में ध्यान उन्हीं दिध्यासन होगा उपासना नहीं <coughs> हां हाँ। तो ओंकार आलम्बन को छोड़ करके केवल शोध वाक्यार्थ का अनुसंधान कर रहा है तत्वमसी तो वाक्यार्थ का तत्पदार्थ शोधन तोम पदार्थ शोधन कर लिया और शोधित तत्पदार्थ तव पदार्थ का एक वाक्यार्थ है इसी का अनुसंधान कर रहा है किसी अन्य का आलम्बन नहीं ले रहा है तो ये तो पहले मंत्र का अधिकारी हो गया तम ये वो एक जान था आत्मानम्यवाचो इसका अधिकारी होगा वो उसे यहीं पर ज्ञान होगा और जो वाक्यार्थ से अतिरिक्त अन्य आलम्बन ले रहा तो ओंकार तो नाम है ना अभिधान है उपाधि है तो नामात्मक उपाधि का आलम्बन लेकर के ध्येय का चिंतन कर रहा है तो वहां पर उपासना बन रही है ये उपास्य एक जैसा दिखने पर भी थोड़ा अंतर है ये पूरा विवेक नहीं इसलिए भावना कर रहा है वैसी और वहाँ तो पूरा विवेक है विपरीत भावना परोक्ष ज्ञान को अप्रोक्ष नहीं होने दे रही है वो विपरीत भावना यहीं पर दूर हो सकती है हां। नहीं उसकी हट सकती है किसकी जो सीधे सीधे किसी नाम रूप का आलम्बन लिए बिना वाक्यार्थ का ही अनुसंधान रूप निधि ध्यास कर रहा है उसकी विपरीत भावना दूर हो सकती है यदि भावी प्रतिबंध नहीं है तो और भावी प्रतिबंध है यदि जैसे वामदेव जी का था तो उन्होंने निर्विशेष का ही वाक्यार्थ का ही अनुसंधान किया ओंकार दी लेकर के नहीं किंतु भावी प्रतिबंध था तो वो प्रारब्ध गर्भवास का जो था वो जैसे ही पूरा हुआ फिर उन्हें ज्ञान हुआ गर्भ में ही हाँ तो ये बताता है कि निर्विशेष का चिंतन भी निरालंब होकर के करेंगे तो भी यदि भावी प्रतिबंध है निधि ध्यासन उनका परिपक्व हो गया था लेकिन साक्षात्कार तब भी नहीं हुआ भावी प्रतिबंध के रहने से कोई भी प्रतिबंध हो तो साक्षात्कार नहीं होगा और साक्षात्कार यदि हुआ तो फिर जन्मांतर नहीं होगा मुक्ति होगी तो ओम ध्या आत्मा तो ओंकार ओम इतव ओंकार आलम्बनासंत आत्मा ध्या ओ जो अंतकरण का साक्षी है भ्रांति से अंतकरण के हर्षादि विकारों से युक्त सा प्रतीत हो रहा स्वत हर्षादी विकारों से रहित हैं वो मैं हूं ऐसा ध्याय था ध्यान करो ये आचार्य ने उपदेश किया उत्तम कोटि के शिष्यों को उपदेश किया कि तमेव एकम जान था और जो विचारासमर्थ हैं तो ओंकार आलंबन हो कर के परमात्मा का अहंग्रह चिंतन करो ये उपदेश किया अब शिष्य भी श्रद्धा से अपनी अपनी योग्यता को देख करके आचार्य के द्वारा बताए गए जो दो साधन हैं उनमें से हम किस साधन के योग्य हैं ये स्वयं अपनी योग्यता को पहचान करके उन दो साधनों में से एक साधन को अपनाए क्योंकि जिज्ञासु हैं ब्रह्म विद्या प्रेप्सु हैं प्रेप्सु कहते हैं प्राप्त करने की इच्छा वाले क्या प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या प्रेप्सु होने से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इन दो साधनों में से एक साधन को अपनाए आचार्य के उपदेश से शिष्य अब वो साधन करते समय जो ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में कोई विघ्न आएंगे प्रतिबंधक होंगे वह दूर हो जाए विघ्न आए ही न और आए तो वे समाप्त हो जाए इसके लिए शुभकामना शुभाशीष आचार्य शिष्यों के लिए करते हैं कि स्वस्ति वह पाराय तमसह परस्तात तो स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है निर्विघ्नम अस्तु निर्विघ्नम का अर्थ है विघ्नाभाव अस्तु यानि विघ्नों का अभाव हो तो विघ्न नहीं आएंगे तो जो आप साधना कर रहे हैं वह साध्य तक पहुँचेगी ही साध्य साधक को उपलब्ध कराएगी तो साधन करते समय साध्य की प्राप्ति के लिए ही साधन साधक करता है तो साध्य की और इन जिज्ञासुओं का साध्य है ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तक आपकी साधना में कोई विघ्न न आए वह याने युषमाकम स्वस्ति अस्तु तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तक कोई विघ्न न आए और यदि आता है तो वह समाप्त हो जाए ऐसा सुभाशीष आचार्य अपने शिष्यों के लिए कर रहे हैं कहा कि किसलिए वह ब्रह्म विद्या कैसी ब्रह्म विद्या चाहते हैं ये साधक तो फल पर व्यवसायी ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या का फल है आविद्या की निवृत्ति नहीं तो ब्रह्म ज्ञान तो हुआ और अविद्या वैसी की वैसी बनी रहे भोजन किया लेकिन भूख भोजन से पहले जितनी थी वैसी की वैसी बनी रहे तो भोजन किस काम का क्या कह रहे हाँ ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अविद्या बनी रह सकती है संभव है मेहता जी भी कह रहे हैं हाँ है हा? क्या ज्ञान हुआ शब्द मात्र, मात्र नहीं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी तो होता है अदृढ़ अप्रोक्ष भी होता है संशय विपर्य युक्त अपरोक्ष भी होता है तो जो लोग शब्द से यदि विषय निकट है, तो अप्रोक्ष ही मानते हैं जो लोग शब्द से अप्रोक्ष ही होता है तो सब को तत्वमसी सुनते ही अहम ब्रह्मास्मी ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान होगा एक वेदांत का यह पक्ष है जिसने भी सुना सब को ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्म ऐसा लेकिन वो अदृढ़ अप्रोक्ष होगा किसी को किसी को फिर ये जो चित्त में संशय विपर्य असंभावना आदि दोष है ना ये दोष ग्रस्त व्यक्ति को भी अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ लेकिन वह फल परसाय नहीं हो पाएगा उसे कहा जाता है अदृढ़ परोक्ष इसलिए भूर्चू की कथा आती है ना एक भूर्चू नाम का मंत्री था एक राजा का है हाँ, तो वो जो है राजा का बड़ा प्रेमास्पद था इसलिए कि राजा का सारा कार्य करता था ना तो राजा का कोई निकटवर्ती बने तो बाकी में फिर असू आ जाती है ना तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि जो का जो भी काम करना हो उसी की सलाह लेता राजा तो बाकी मंत्री तो नाम मात्र के हो गए तो उनको लगता था राजा के सामने ये जब तक रहेगा हमारी कोई पूछ नहीं रहेगी हम तो बेकाम के हो जाएंगे तो एक बार शत्रु ने किया आक्रमण ऐसा राजा को समाचार दिया और कहा कि ये तो बुद्धिमान है राजा आ, क्या नाम भुर्जू इसको ही आप भेजिए ये ओ, अपनी बुद्धि से विजय हासिल करा सकता है सेना को बाकी का बाकी के किसी का ये सामर्थ्य नहीं है तो राजा ने भेज दिया और वहाँ पर फिर ओ, युद्ध हुआ सब कुछ हुआ ऐसा और फिर माना कि विजय प्राप्त हुई लेकिन भूरचू को इन लोगों ने ये कहा कि वो शहीद हो गया उधर ही ये करके रखा और इधर आकर के एक प्रकार से बंधक बना करके रखा कुछ दिन और राजा को बता दिया कि वो शहीद हो गया और जब राजा को पूरा पक्का हो गया कि यह शहीद हो गया तो बिचारा तपस्वी बन करके और उधर बीच बीच में जाकर के कहते थे कि राजा ने तो तुम तुम्हें बेदखल कर दिया ये हुआ वो हुआ उसको वैराग्य हो गया फिर तपस्वी हो गया और जंगल में रहने लगा और राजा को बता दिया कि वो मरा और भूत बन करके कभी कभी किसी को दिखता है तो एक बार राजा जो जंगल में गए तो वही भूर्चू दिखा तो राजा को तो सामने देख रहे तो आप को हम देख रहे तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा ऐसे भूर्जू को सामने देख रहे तो अप्रोक्ष हुआ लेकिन मंत्रियों ने कहा कि ये आप इसको भूर्चू नहीं समझना है भूर्चू वो तो मर गया है युद्ध में ये तो भूत है ये पहले भी संस्कार डाला था ना बुद्धि में वो विपरीत भावना रह गई विपरीत संस्कार तो ये राजा भी उसे वही भूरसू है इस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए हुआ अपरोक्ष लेकिन विपर्य युक्त अप्रोक्ष है तो संशय विपर्य आदि रहेंगे यदि तो अपरो भी अविद्या का निवर्तक नहीं होता अविद्या बनी रहती है भूर्चु विषयक अज्ञान राजा के मन में बना ही रहा क्योंकि विपरीत भावना भर दी थी ना दूसरे दु, दु, मंत्रियों ने ऐसे ब्रह्मज्ञान हो भी जाए तो अज्ञान रहता है यदि अधरोक्ष हो इसलिए वे लोग कहते दृढ़ अपरोक्ष होना चाहिए दृढ़ अप्रोक्ष होता है संशय विपर्य रहित अप्रोक्ष जिसको होगा उसी की अविद्या दूर होगी नहीं तो अविद्या बनी रहेगी ब्रह्म ज्ञान होने पर भी तो ये जो ज्ञान है वो किस लिए चाहिए तो कहते हैं पाराय परस्तात पाराय ऐसे लगा दीजिए का मतलब संसार मोहोदधि का जो वह पार है यानी मोक्ष है अविद्या निवृत्ति है उसके लिए आवश्यक है संशय रहित दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान वह दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान में जो विघ्न आएंगे फल परसायी ज्ञान को होने में जो विघ्न आएंगे वह न आए उनका अभाव हो विघ्न किस निमित्तक होंगे तो कहा तमस तो तम निमित्तक यानी अज्ञान तथा अज्ञान का जो कार्य है तन निमित्तक जो विघ्न होंगे वो विघ्न न आए एक अर्थ ये निकलेगा और एक अर्थ तमसा परस्तात का निकलेगा कि निर्विशेष जो ब्रह्म है उसके साक्षात्कार के लिए कोई विघ्न न आए और आता है तो वो दूर हो ऐसा सुभाषिशु आचार्य करते हैं कि स्वस्ति न पारायस तमसह परस्तात भाष्य को देखते हैं हम लोग कल